केवल आत्मा अज्ञान का विरोधी नहीं है अज्ञान का नाशक नहीं है, अज्ञान का भाषक प्रकाशक है केवल आत्मा अज्ञान का निवर्तक नहीं बने पर भी अखंडाकार वृत्ति आरूढ़ आत्मा चैतन्य से तिवर्तक तो उपपति अखण्ड ब्रह्म तदाकार वृत्ति अखंड ब्रह्मकार वृत्ति घट का ज्ञान होता है अंतकरण बाहर चक्षुर आदि के द्वारा जाकर के घट देश में व्याप्त हो जाता है ये अंत का परिणाम है उसको कहते वृत्ति जैसे टैंक से पानी जा करके जहाँ गिरता है गिलास कटोरी आदि में तदाकार हो जाता है जला से डाम आदि से केनाल के द्वारा पानी जा करके जमीन में भी व्याप्त हो जाता है जमीन के आकार जैसे पानी भर जाता है इस प्रकार चक्षुरा आदि इंद्रिय द्वारा अंतकण बाहर जा करके घटपट आदि वस्तु के साथ संबद्ध होता है वो घटाकार वृत्ति कहते, है। कहते, है घटा घटा है। घटा कहते हैं अंतकण का परिणाम हुआ घटाकार वृत्ति घटों को विषय करने वाले वृत्ति को कहते घटाकार पटाकार घटपट आदि का तो आकार है ऐसे वृत्ति भी घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति ऐसे कहते हैं जहाँ आकार नहीं है वहां भी आकार शब्द जोड़ देते हैं घटाकार, पटाकार पुस्तकाकार, आकार कलम आकार फलाकार पत्र सब में आकार है कि मधुर खाने पर वृत्ति होगी मधुराकार खटा खाने पर अम्लाकार अभी अम्ल का आकार है या मधुर का आकार है मधुर गोलाकार है या चार है न गोलाकार सुगंध का आकार है या दुर्गंध का है ये आकार नहीं होने पर भी घट पट में आकार शब्द जोड़ते जोड़ते रूप आकार रसाकार गंधाकार मधुराकार हम भी कह देते हैं। जिस भी है जिस विषय का वृत्ति है तद आकार कहते हैं इसी प्रकार ब्रह्म का कोई आकार होगा तो ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी सब लोग पूछते ब्रह्म का तो आकार नहीं तो ब्रह्माकार वृत्ति कैसे बनेगी ब्रह्म का आकार क्या मालूम है कैसा मनुष्य जैसे ही यह बड़ा है ब्रह्म का कोई आकार नहीं है शुद्ध ब्रह्म चिन्ह मात्र व्यापक है अपने संस्कार से ऐसे मानते परमात्मा ऐसे मनुष्य आकार होंगे तो ऐसे दर्शन करना चाहते तो भगवान फिर ऐसे मनुष्य आकार रूप धारण कभी कर लेते कभी किस रूप धारण कर सकते हैं क्योंकि सर्वज्ञ सर्वशक्ति मान है तो माया से ही रूप धारण कर सकते हैं शुद्ध ब्रह्म में कोई आकार नहीं माया नहीं है आकार नहीं होने पर फिर ब्रह्माकार वृत्ति कैसे बनेगी ये पुष्प है ये दिखता है पुष्प ये दिखता है मतलब पुष्प का ज्ञान हुआ पुष्प का ज्ञान मतलब आपके अंतक चक्ष इंद्रियों के द्वारा आकर के ये तदाकर बन जाने से पुष्पाकार वृत्ति होती इसमें रूप है दिखता है रूप रूप नहीं दिखता दिखता है रूप किसको पुष्प का रूप दिखता है क्या रूप है तो रूपाकार वृत्ति होगी अंतोण का परिणाम क्या होगा रूपाकार वृत्ति रूप का आकार या नहीं बताओ पुष्प का आकार है रूप का आकार है तो रूप का ज्ञान हो सकता है होता है होता है उसको कहेंगे रूपाकार वृत्ति क्या कहेंगे रूप को विषय करने वाले वृत्ति का नाम रूपाकार वृत्ति इस प्रकार ब्रह्मों को विषय करने वाले जो ज्ञान है इसको कहते ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्मों को विषय करने वाले कैसे इदम पुष्पम असु वह ऐसा नहीं ब्रह्म ब्रह्म इदम वह वहा ऐसा नहीं अहम अस्मि। ब्रह्मों को विषय करने वाली वृत्ति कैसे होती अहम अस्मि ब्रह्म क्योंकि वेदांत वाक्य उपदेश करने के लिए तत्व में शादी महावाक्य तुम ही ब्रह्म हो सुनकर के अधिकारी को ज्ञान होता मैं ही ब्रह्म अहम अस्मि ब्रह्म ये जो मैं ब्रह्म ऐसा जो निश्चय होता है ये निश्चय ज्ञान ही ब्रह्माकार वृत्ति है ये ज्ञान अंतकर्ण का परिणाम है ये होता है ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति कैसे होगी वेदांत प्रमाण से वेदांत वाक्य महावाक्य सुनने पर में अंतकर्ण निश्चय होता है कि मैं ही ब्रह्म हूं ये ब्रह्माकार वृत्ति है ब्रह्माकार वृत्ति जिस प्रकार अंत स्वच्छ होने से उसमें में चैतन्य का प्रतिबिंब उदय होता है उसको कहते चिदा भास जैसे अंतकर्ण में चिदाभास है जैसे वृत्ति में भी चैतन्य का प्रतिबिंब है उसको कहते हैं चिदाभाष अंतकर्ण में चैतन्य का प्रतिबिंब होता है उसका नाम क्या है चिदाभास चिदाभास विशिष्ट अंतकर्ण को जीव कहते हैं चिदाभास हो तो जीव का वाच्यार्थ है लक्ष्यार्थ तो शुद्ध चैतन्य है वृत्ति में चैतन्य आरूढ़ हो जाता है जैसे दर्पण में मुख दिखते समय आपका मुख दर्पण में रहता है नहीं <coughs> दर्पण में नहीं मुख तो जो अपने स्थान पर है ऐसे लगता है दर्पण में इसी प्रकार चंद्र जो प्रतिबिंबित तो होता है जल में जल में चंद्र है ऐसे लगता है आरूढ़ होता है मतलब उसमें रह गया स्थित तो हो गया चढ़ गया ऐसा नहीं है वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होना ही वृत्ति आरूढ़ चैतन्य वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य को वृत्ति आरूढ़ कहते हैं दर्पण में प्रतिबिंबित तो हो गया प्रतिफलित हो गया तो दर्पण दर्पणारूढ़ हो गया वृत्ति में प्रतिबिंबित तो हो जाता है तो वृत्ति आरूढ़ चैतन्य वृत्ति अभिव्यक्त वृत्ति के द्वारा ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है वृत्ति आरूढ़ चैतन्य हुआ वृत्ति अभिव्यक्त आत्म चैतन्य अज्ञान का निवर्तक है शुद्ध चैतन्य अज्ञान का निवर्तक नहीं और जड़ पदार्थ भी अज्ञान का निवर्तक नहीं किंतु वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य तन निवर्तक तो उपपत्ति अज्ञान का निवर्तक हो जाएगा केवल आत्मा अज्ञान का निवर्तक यदि नहीं है तो वृत्ति में आरूढ़ होने मात्र से अज्ञान निवर्तक कैसे होगा उसके लिए दृष्टान्त दिया केवल सूर्य किरण दाहन दहन नहीं करता है पुष्प को रखेंगे सूर्य किरण में कितने समय रखने से पुष्प जल जाएगा जलेगा नहीं जलता है किंतु किन्तु यदिकांत मणि किरण रखेंगे चश्मा लगाते तो अग्नि प्रकट हो जाती इसमें धूप में रखेंगे तो इसमें भी अग्नि प्रकट हो जाएगी प्रकट होगी मालूम है केवल सूर्य किरण से अधिक धृत्य है ना केवल सूर्य किरण तो दाह का नहीं पर त्रिणादि का भाषक है प्रकाशक है किंतु सूर्य का तयुक्त सूर्य कांत मणि है उसमें संयुक्त हो जाने पर तस् दग्री तो दर्शनार्थ तस् कश्य सूर्यकिरण से सूर्यकिरण दाहक हो जाता है सूर्य कांत मणि में संयुक्त तो होने पर जैसे चश्मा काज मोटा काज में सूर्य सु, किरण में रखेंगे तो एक ही बिंदु पर आ जाने पर अग्नि प्रकट हो जाती है तहक हो जाता है किमित तरी वाक्यजन्य अखंडाकार वृत्तियों सत्यामपि सर्वेशा आत्मा ज्ञान न निवर्त आशंका यदि वाक्य जन्य अखंड ब्रह्माकार वृत्ति से अज्ञान की निवृत्ति होती वृत्ति आरोप रोज आत्मचैतन्य होकर की तो वाक्यजन्य अखंडाकार वृत्ति है तत्व से आदि सुनने पर महावाक्या ज्ञान होने के लिए तत्पदार्थ पदार्थ ज्ञान होना चाहिए तम तो पदार्थ को तत्पदार्थ को समझ करके लक्ष्यार्थ को लेना पड़ेगा औपाधिक रूप को छोड़ करके निरुपाधि स्वरूप चैतन्य लेंगे तो दोनों की एकता होती है तो वाक्य जन अखंड ब्रह्माकार वृत्ति में ब्रह्म ऐसे ज्ञान होने के बाद भी आत्मा का जो अज्ञान है सर्वेशा कथम न निवर्तते अज्ञान सब का नहीं होता है वेदांत श्रवण करते अहमसी में ब्रह्म कहते भजन भी बोलते हैं हम अश्विन ब्रह्म निश्चय तो कर लो अहम ब्रह्म में हूँ गीत बोलकर भजन बोलकर सुनाते हैं मैं ब्रह्म हूं किंतु अज्ञान निवृत्त नहीं होता है वाक्य जन अखंडाकार ब्रह्म कर मृत्यु होने परिवहन आत्मा का अज्ञान क्यों नष्ट नहीं होता है इसलिए कहते है ये विचाराभाव जीवन श्लोक में कहा है विचारा भाव जीवन जब तक विचार नहीं तब तक उसका जीवन है अज्ञान का अज्ञान जीवित तो है जीवन उसका है विचार अभाव जो तो विचार का अभाव तब तक जीवन विचार का प्राग अभाव विचार करेंगे तो प्रागभाव रहेगा नष्ट हो जाएगा घटो उत्पत्ति घटे की उत्पत्ति होते घटो अभाव प्रागा नष्ट होता है विचार करने पर अज्ञान का जीवन समाप्त हो जाता है विचार नहीं करने पर जीवन रहता है बिचारा भाव जीवन बिचारा भाव है विचार क्या है विचार मतलब क्या है कोई कहते वेदांत सवर्ण मनो ने क्या कहना विचार करो विचार करो कि क्या वेदांत श्रवर्ण करना रखा विचार करो कुछ कोई अपने को ज्ञानी कहने लगे सबको वेदांत स्वर्ण से छुड़ा दिया अरे क्या शवर्ण करते विचार करो हम दौड़कर चले गए विचार करने के लिए बैठे क्या विचार करेंगे भाग तो गई बैठक क्या विचार करेंगे <laughs> फिर विधायक क्या विचार करेंगे वहां जाने पर तो ये कुछ नहीं होता है विचार शब्द का अर्थ क्या है श्रवण मनन निधि ही विचार है श्रवण को छोड़कर विचार करने के भागे तो विचार शब्द का अर्थ देखा है श्रवण मनन रूपयोर ओर वेदांत प्रमाण तत्प्रमेय ब्रह्म विषयोर विचार अभाव ये विचार है श्रवण मनन को विचार का श्रवर्ण मनन रूप जो विचार है यही विचार है श्रवण और मनन श्रवण मनन शत्रित कोई विचार नहीं जाकर हिसाब किताब करें, संकल्प विकल्प करेंगे कैसे प्रवचन करेंगे वहां जाकर कैसे बैठेंगे कैसे देखेंगे ये विचार से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है कोई कोई जाकर विचार करते क्या विचार करेंगे अभी ज्ञान हो जाएगा ज्ञान होने के बाद वहाँ जाएंगे कैसे बोलेंगे कैसे बैठेंगे क्या कहेंगे ये विचार ये विचार से ब्रह्म ज्ञान क्या होगा विचारे श्रवण मनन अनुरूप देखो स्पष्ट है श्रवण मन अनुरूप ओर विचारय श्रवण मन अनुरूप विचार मनन मननूप विचार क्या होता है वेदांत प्रमाण प्रमेय ब्रह्म विषय ओर वेदांत प्रमाण और प्रमेय ब्रह्म को विषय करने वाले विचार विचार का विषय क्या है श्रवण जो करते हैं ये भी विचार है मनन भी विचार है विचार जैसे करते व्याकरण क्या विचार करते है तर्क क्या विचार करते है तो फिर अभी श्रवण है विचार किसका विचार है सवर्ण श्रवण किसका विचार है क्या वेदांत प्रमाण विषय का विचार है वेदांत है प्रमाण तद विषय विचार वेदांत है प्रमाण प्रमाण का कर्ण प्रमाणम प्रमाण कहते प्रमा प्रमाणम करण का अर्थ असाधारण कारण जितने कारण है सब कारण में से जो असाधारण कारण उसको कहते कारण। प्रमाण यथार्थ अनुभव ब्रह्म ज्ञान साक्षात्कार होने के लिए असाधारण कारण होता है प्रमाण क्या प्रमाण है वेदांत वाक्य वेदांत ही प्रमाण है तद विषय विचार वेदांत प्रमाण का विचार करना वेदांत प्रमाणों को विषय करने वाले विचार है श्रवण वेदांत क्या है कहता है उपनिषदे वेद के अंत में आने वाले वेदांत उपनिषदे है वेदांत नाम उपनिषद प्रमाण उसका विचार करना उसका क्या तात्पर्य है उपनिषद का तात्पर्य किसमें ये निर्णय करना है श्रवण विचार ये निर्णय करना प्रमाण विषय के विचार प्रमाण को विषय करने वाले विचार विचार करते करते जब निश्चय हो जाता है वेदांत संपूर्ण अद्वितीय ब्रह्म को ही कहते हैं अद्वितय ब्रह्म में ही वेदांत का तात्पर्य ऐसा निश्चय हो गया तो विचार हुआ तब तो विचार श्रवण होने पर फिर मनन होगा वेदांता अशेषाण आदि मध्यावसान ब्रह्मात्मन तात्पर्य श्रवण भवे थे संपूर्ण वेदांत आदि मध्य अवसान आरंभ में मध्य में अंत में ब्रह्मात्म ने व जीव ब्रह्म के एकता में ही संपूर्ण वेदांत का तात्पर्य है इति धी ही ऐसा जो निश्चयात्म ज्ञान है उसको कहते श्रवणम श्रवण का अर्थ ने खाली सुन ले कथा सुनते हैं कहते श्रवण करो श्रवण करो कथा सुनो वजन करो वो श्रवण नहीं है वेदांत श्रवण को कहा गया विचार जो श्रवण करने के लिए कहा गया कथा प्रवचन है वेदांत श्रवण करना वेदांत उपनिषद मंत्र के अनुकूल अन्य ग्रंथ प्रकरण ग्रंथ है वेदांत का तात्पर्य निर्णय करने के लिए श्रवण करना पड़ता है वेदांत प्रमाण को विषय करने वाले विचार है श्रवण ये निश्चय हो जाए कि अद्वितीय ब्रह्म में ही तात्पर्य इसका नाम है श्रवण श्रवण करने से क्या होता है संशय निवृत्त होता है संशय दो प्रकार है प्रमाण विषय का संशय और दूसरा होता है प्रमेय विषय का संशय प्रमाण विषय का संशय प्रमाण शास्त्र प्रमाण है ब्रह्म परलोक आदि अलौकिक पदार्थ है अलौकिक पदार्थ में प्रत्यक्ष आदि प्रमाण नहीं शास्त्र ही प्रमाण है तो, है तो है वेदांत प्रमाण से विचार करना पड़ता है उसी वेदांत को लेकर के कोई कुछ कोई कुछ कहते हैं जितने दर्शन है दर्शन आर्थिकों का दर्शन है कितने है छन दर्शन।, दर्शन में वेदांत को छोड़ करके न्याय वैशेषिक सांख्य योग पूर्वी माशा कितने हो गए ये पांच सौ द्वैतवादी है वेदांत को तो प्रमाण मानते हैं। द्वैतवादी है अद्वैतवादी नहीं एक वेदांत दर्शन रहा उत्तर मीमा से व्यास जी का ब्रह्मसूत्र उसमें भी एक अद्वैत केवल अद्वैत मत है शांकर सिद्धांत उसको छोड़कर बाकी जितने वादी है सब कुछ ना कुछ जोड़ते हैं केवल अद्वैत नहीं मानते हैं, एक अद्वितीय ब्रह्म से भिन्न सौ मिथ्या ये नहीं मानते है कोई कहेंगे विशिष्टाद्वैत कोई, कोई कहेंगे अशुद्धा द्वित कुछ ना कुछ जोड़ जोड़ करके अद्वैत के साथ मिलते हैं कहते हैं अद्वैत को तो रखना पड़ता है सदैव समय इधम अग्र आशीत एकमे वित अद्वितीय है अद्वैत को तो रखते हैं अद्वित नहीं कहेंगे तो शास्त्र के विरुद्ध हो जाएंगे किंतु उसके साथ जोड़ देते विशिष्ट अद्वित विशिष्ट अद्वित क्या है जीव है और जड़ है जड़ और चेतन है विशिष्ट परमात्मा एक है परमात्मा तो एक है किंतु उसमें जड़ और चेतन सब बहुत ही बहुत जड़ है बहुत चेतन है बहुत जीव है जड़ चेतन विशिष्ट ब्रह्म एक है अर्थात जो ब्रह्म है उसके अवयव जड़ भी है और चेतन भी है जितने जड़ जितने चेतन ब्रह्म का अवयव है ऐसे अवय वाला ब्रह्म परमात्मा है तो सारे जीव जितने ब्रह्म का परमात्मा का अवय कहेंगे एक अवय में कष्ट होता है तो आपको कष्ट होता है हाथ कट गया तो आपको कष्ट होता है और सब अवय में यदि कष्ट होगा तो परमात्मा को क्या होगा सब जीव दुखभ तो हो तो परमात्मा को बहुत दुख हो जाएगा अवय नहीं ममसो जीव लोग कहा गया इसको लेकर अवयव कल्पना करते हैं तार्कि के लोग उनको सिखाते हैं तार्कि अवय अवैभा नहीं मानते नया के लोग अवयव जो अवय वाला होगा वो नष्ट होता है इसका अवयव है पुष्प का अवयव तो नष्ट होता है देखो तो नष्ट हो जाएगा अवय का विभाग हो गया तो नष्ट हो जाएगा कोई भी वस्तु हो यदि सावयव है वो अनित्य है नष्ट हो जाएगा परमात्मा को सावैव कहेंगे तो तार्कि लोग छोड़ेंगे नहीं ये सवय तम तत्र अनितम आप जिसको परमात्मा कहते हो सौ अनित्य सवैवत् घटवत ऐसे सावैव परमात्मा आनेंगे तो अनित्य हो जाएगा वह नहीं सहावे भी नहीं और कोई कहते अणु कोई वृत का क्या कल्पना करते हैं तो नायक लोग कहते आत्मा व्यापक है परिच्छन नहीं व्यापक है ऐसे तार्किक लोग कुछ मतों को खंडन करके अद्वैत ब्रह्म में पहुंचने के लिए सहायक होते हैं कुछ ना कुछ जोड़ कर कहते है कि शांकर मत है केवल अद्वैत उसके बाकी जितने सब द्वैतवादी कुछ ना कुछ जोड़ते है इसलिए संशय होना स्वाभाविक है क्या शास्त्र वस्तुतः तो अद्वितीय ब्रह्म को कहता है अद्वैत तो कहता है अरे अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य सीधा कहना चाहिए तुम ब्रह्म हो। बस हो गया और इतने कर्मकांड वाक्य यजित स्वर्ग काम हो चित्र या यजित पशु काम हो कारीयोजित वृष्टि काम हो कितने आग विधान करने की क्या आवश्यकता है एक चाहिए इतने तत्व तो बस तुम ब्रह्म हो, हो गया ज्ञान हो जाएगा ये संशय होता है कर्मकांड व्यर्थ हो जाएगा अप्रमाण हो जाएगा यदि वेदांत तो अद्वितीय ब्रह्म कहे तो कर्मकांड व्यर्थ हो जाएगा ये सब संशय होता है ये संशय निवृत्ति के लिए वेदांत श्रवण करना पड़ता है वेदांत श्रवण करते समय ये सब संशय के ऊपर विचार होता है आकाश भूत की उत्पत्ति फिर प्रलय उत्पत्ति में कैसे होती है माया से उत्पत्ति कहन से वास्तव है या नहीं ये सब विचार करते करते करते निश्चय होता है जैसे कारण के ज्ञान से कार्य ज्ञान होता है अभी चांदी को पुनः सदय चल रहा है मृत के ज्ञान से घटादि का ज्ञान गया मिट्टी है सुवर्ण ज्ञान से सुवर्ण के पदार्थ भूषण कट क्डल मुकुटादि का ज्ञान हो जाता है इसी प्रकार एक अद्वितीय ब्रह्म जगत कारण उसके ज्ञान से सारा जगत ब्रह्मांड सब का ज्ञान हो जाता है अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है बाकी सब मिथ्या है ये सब विचार श्रवण करने पर प्रमाण विषय का संशय नष्ट होता है तब तक श्रवण करते रहना चाहिए प्रमाण विषय में दृढ़ निश्चय हो जाए आदि मध्यावसान ब्रह्मत्म ने व तात्पर्य संपूर्ण वेदांत का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में है जीव ब्रह्म की एकता में है ये होता है श्रवण श्रवण वाक्य प्रमाण है वेदांत प्रमाण विषय का विचार है सवर्ण ये श्रवर्ण जब तक नहीं किया विचार का अभाव है तब तक अज्ञान रहता है श्रवण करेंगे तो प्रमाणगत तो संशय नष्ट होगा प्रमाणगत तो संशय हो गया शास्त्र का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में है अथवा अन्य में है ये तो श्रवण करने से नष्ट हो जाएगा किसकी निवृत्ति होगी श्रवर्ण के द्वारा प्रमाण संशय प्रमाणगत तो संशय की निवृत्ति होगी प्रमाण शास्त्र कहता है तुम ब्रह्म हो नेह नाना तिकिंचन ब्रह्म में नाना है ही नहीं एक में बा द्वितीय सर्वम ब्रह्म प्रमाण कहने के बाद आंख बंद कर दो सर्वं खलु ब्रह्म सामने देखो पहाड़ दिखेगा या ब्रह्म दिखेगा है पहाड़ दिखता है नहीं सर्वं खलो ब्रह्म रटो फिर देखो विश्व सामने मच्छर काटता है दिखेगा या नहीं दिखेगा सर्वम खोलो इधम ब्रह्म सुना किन्तु सारा जगह दिखता है कैसे सर्वम ब्रह्म होगा सर्वम ब्रह्म कहते भोजन के समय कोई लेकर गोबर लाकर कर रख दिया खाओ कितने वेदी खा लेंगे सर लोग कहते ब्रह्म ज्ञान होने का सब शाम को तो कोई वेद नहीं दिखता है वेद नहीं दिखता है गोबर इतनी लेके रख दो खा लेगा भेद दिखे नहीं दिखेगा यह या ब्रह्मोबर या भी खा भी गए थे पेटवर भेद भेद दिखेगा या नहीं दिखेगा श्रवण करने के बाद शास्त्र का तात्पर्य तो निश्चय हो गया किन्तु ये कैसे संभव है सब मिथ्या कैसे कहेंगे सारा सब पदार्थ दिखता है सब पदार्थ दिखते है अनेक है, है कोई इष्ट कोई अनिष्ट है कोई शत्रु कोई मित्र है मनुष्य पशु पक्षी आदि सब भेद है जड़ चेतन भेद है कोई कष्ट देता है तो हटते है छुआ सर्प देखेंगे तो वेदांत श्रवण करने वाले भागेंगे बताओ यदि एक सर्प भी आ जाए भले ही रजू सर्प हो जाए <laughs> जब तक तो ज्ञान नहीं हुआ कितने व्यक्ति बैठे बोलो सब आगे दरवाजा तोड़ देंगे तो कैसे मिथ्या मानेंगे सांप प्रत्यक्ष दिखता है और जगतों मिथ्या कैसे कहेंगे भोजन के बिना नहीं चलता एक दिन पानी पीना पड़ता है बार बार मच्छर काटते हैं तो कष्ट होता है और कहेंगे मिथ्या कैसे होगा ये प्रमेय है जीव ब्रह्म की एकता मुख्य तो वही है मैं तो अल्पज्ञ हूं अल्पशक्तिमान और परमात्मा ब्रह्मे सर्वजज्ञ सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड रचना करने वाले परमात्मा अरे मैं हूँ थोड़े भोजन के बिना भी एक दिन नहीं रह सकता छोटे झोपड़ी बनाने की सामर्थ्य नहीं पेट के अंदर क्या है पता नहीं सिर में दर्द हो रहा है क्यों दर्द हो है कुछ पता नहीं कष्ट कान के अंदर दर्द हो जाएगा दाँत में दर्द हो जाए जिसको दर्द होता है वो जानता है क्या कष्ट है उसमें ब्रह्म कहन से क्या होगा दर्द होता है ये कैसे मिथ्या प्रपंच है जीव ब्रह्मी की एक कैसे होगी ये संशय को कहते हैं प्रमेय संशय प्रमेय संशय की निवृत्ति करने के लिए मनन करना पड़ता है मनन और स्मरण एक नहीं है कुछ लोग कहेंगे हमारे कथा सुनो बाद में जाकर मनन करो कथा तो बहुत ही दर्द सुनाएंगे कहेंगे मनन करो मनन का अर्थ क्या है जो जो हमने कहा उसको सोचो याद करो स्मरण करो ये स्मरण को मनन नहीं कहते युक्तिया मनन भवित असंभव कैसे जीव भ्रमिका कैसे हो सकती है ये जगत कैसे मिथ्या है ये युक्ति से अनुसंधान करने का नाम मनन है खाली उन्होंने इसे कथा सुनाया क्या सुनाई कोई चुटकुली सुनाई उसके बाद क्या कहा उसके बाद उनके जन्म वृतांत कहा अमुक का बोध हो गया फिर तो उसके बाद ये याद करना इसको मनन नहीं कहते हैं और श्रवण में कथा श्रवण लगे, है वेदांत श्रवण है वेदांत श्रवण करने के बाद ये मनन करना है जगत मिथ्या कैसे है जीव ब्रह्मे की कथा कैसे हो सकती है सारा जगत दिखता है नहीं कैसे नेह नाना थी श्रुति कहती ब्रह्म में नाना है देखने पर सब दिखते हैं नेह नाना थी फिर बाद में देखो सब दिखते हैं सर्वं खलो इधम ब्रह्म देखो सामने सर्वं ब्रह्म है या नहीं ये कैसे सर्वं ब्रह्म होगा मेह क्यों नाना ती के ये प्रमेय निवृत्ति करने के लिए मनन करना पड़ता है और मनन करने के लिए युक्ति की आवश्यकता है इसलिए थोड़े तर्क अध्ययन करना पड़ता है मनन करने के लिए जो लोग तर्क नहीं जानते मनन करने के सामर्थ्य नहीं होता है मनन करने के लिए थोड़ा चाहिए थोड़ा सा युक्ति से कैसे संभवे, ये विचार करने के नाम है मनन तो ये हो गया प्रमेय विषय का विचार ये मनन प्रमाण विषय के विचार हो गया श्रवण और प्रमेय विषय के विचार हो गया मनन प्रमेय प्रमाण का विषय में ब्रह्मो ये ज्ञान संशय निश्चय ज्ञान को कहते प्रमा यथार्थ था अनुभव उसका विषय है जीव ब्रह्म की एकत, एकता उसको विषय करने वाले विचार है मानना प्रमेय विषय का मानना प्रमेय है ब्रह्म प्रमाण हो गया वेदांत तत्प्रमेय हो गया ब्रह्म उसका विषय करने वाले विचार ब्रह्म को विषय करने वाले विचार ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं ब्रह्म में स्वगत सजाते विजातीय तीनों भेद में से कोई भेद नहीं स्वागत भेद रहेगा तो ब्रह्म हो जाएगा सावैव और सजातिय भेद हो जाएगा दूसरे ब्रह्म रहेगा तो बिजाती भेद हो गया ब्रह्म से भिन्न कुछ बीजातीय पदार्थ रहे तो ब्रह्म में बिजात भेद भी नहीं इसका अर्थ ब्रह्म से भिन्न कोई पदार्थ सजातीय तो दूसरे ब्रह्म नहीं विजातीय भी कुछ नहीं अनुपरिमाण भी कुछ भी नहीं दिखता है तो मिथ्या है देखने पर कैसे मिथ्या मानेंगे उसके लिए भगवान ने नया सपना स्वप्न दृष्टान्त को विचार करो देखते समय बिल्कुल सत्य लगता है सत्य लगने पर भी आपको समझता सत्य लगता है जगने के बाद निश्चय हो जाता है सप्न प्रपंच मिथ्या है सपने में जितने देखते पदार्थ तो सब मिथ्या है या कोई सत्य है जगने के बाद सपनों के जो आकाश वो आकाश रहता है नष्ट हो जाता है रहता है नहीं? हाँ नहीं जोर से बोलो हाँ सपनों का आकाश भी नहीं रहता है मिथ्या है जैसे सपना का आकाश मिथ्या है अभी भी आकाश में मिथ्या है यहाँ नया एक लोग नया पढ़ने वाले कहते आकाश से मिथ्या है लोग कहते हैं वेदांति आकाश नहीं रहेगा क्या रहेगा आकाश में मिथ्या मतलब आकाश नहीं रहेगा ज्ञान होने के बाद मुख्य होने के बाद तो आकाश कैसे नहीं रहेगा उनका दिमाग में नहीं आता है उनको बता सपना से जगने के बाद सपना का आकाश रहता है नहीं रहता है रहता है हाँ तो सपना का आकाश नहीं रहता है ये यदि संभव है तो इसी प्रकार ज्ञान हो जाएगा तो जागृत का आकाश भी नहीं रहेगा आकाश मिथ्या होने के कारण ये विचार करना पड़ता है तर्क के द्वारा तो ये श्रवण मनन दोनों हो गया प्रमाण प्रमेय ब्रह्म विषय का विचार है अभाव प्रमाण विषय के विचार का नाम हो गया श्रवण रनन क्या हुआ प्रमेय ब्रह्म विषय के विचार ये दोनों का अभाव जब तक है तब तक अज्ञान है अभाव एव जीवनम जीवन क्या है जीव प्राण धारण अज्ञान प्राण व्यापार करता है जीवन का था अवस्थिति हेतु जीवन का छ अवस्थित अवस्थान का हेतु रहता है अज्ञान जब तक श्रवण मनन नहीं करते ठीक ठीक तब तक अज्ञान रहता है श्रवण मनन विचार करने पर ही अज्ञान की निवृत्ति होगी यसे अप्रकाश से स विचाराभाव जीवन विचारा जीवन अन्य पदार्थ कौन है विचाराभाव जीवन क अप्रकाश अप्रकाश यकाश से स्रकाश विचारा भाव जीवन लिंग जीवन होने से अप्रकाश अज्ञान कहे तो जीवनम हो जाएगा वाक्य जन्याप अखंडाकार वृत्ति असंभावना प्रतिबद्धा सती ना अज्ञानम निवर्त ये प्रश्न क्या था वाक्यजन्य अखंडाकार वृत्ति होने पर भी सबका अज्ञान क्यों नष्ट हो नहीं होता है एका विचार अभाव जीवन वाक्य से अखंडाकार वृत्ति हो गई मैं ब्रह्म हूं होने पर भी असंभावना प्रतिबद्धा उसका प्रतिबंध कहे असंभावना आदि से विपरीत भावना और विपरीत भावना उसके बाद दुराग्रह कुतर आदि रहता है ये सब प्रतिबंध कहे असंभव ये प्रपंच मिथ्या के होगा संभव ही नहीं असंभावना आदि से विपरीत भावना विपरीत भावना है देह में हम बुद्धि मैं मनुष्य वेदांत श्रवण करने के बाद मैं मनुष्य हूँ ऐसा निश्चय होता है किसको या नहीं होता नहीं होता है कभी संशय होता है मैं मनुष्य हूं ऐसा कभी निश्चय होता है या नहीं होता है ये नहीं जाती है बुद्धि मैं मनुष्य ऐसी बुद्धि जाती है नहीं जाती शब्द से नहीं कि मैं ब्रह्म कहते कहते भी लगता है मेरा हाथ मेरे पाद में नाक सब so, मनुष्यकार ये विपरीत भावना है मैं देह में हम बुद्धि हम गच्छामी, हम पश्यामी ये देह इंद्रियादि में जो हम बुद्धि ये विपरीत भावना है ब्रह्म है रज्जु का ज्ञान नहीं होना ना रज्जो अज्ञान है रज्जु ज्ञान से ही सर्प दिखता है ये विपरीत ग्रहण विपरीत ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है सर्प ज्ञान होता है ये असंभावना और विपरीत भावना कुतर्क दुराग्रह आदि कुतर्क दुराग्रह कोई अपने मत ये ऐसा हमारा मत करके बैठा है कोई अब आया वेदांत श्रवण करने के लिए कुछ दिन के सात आठ दिन के बाद बताता है जब खंडन करते हैं ये कहते ऐसा ठीक नहीं है तो फिर वो इसका कैसे खंडन होगा उसका उद्देश्य था अद्वैत तो पढ़ करके अद्वैत का खंडन करो तो अद्वैत तो का तो खंडन हो गया पूछता तो गुरु जी ये जो अद्वैत मता है इसका फिर खंडन कैसे होगा तो फिर इसका खंडन बताएंगे फिर उसका खंडन का भी खंडन कैसे होगा ऐसे चलता रहेगा एक तो सत्य मानना पड़ेगा सबका खंडन कैसे होगा अद्वितीय ब्रह्मों का खंडन कैसे होगा तो फिर उसको पता चला कि वो खंडन करने के लिए पढ़ता है अद्वैत वेदांत सवन करेगा उद्देश्य उसको पढ़ करके हम खंडन करेंगे ये दुराग्रह अपने मत मतलब में दुराग्रह रहेगा तो ग्रहण नहीं होगा और कुतर्क तर्क करने के लिए कुछ तर्क शास्त्र अध्ययन करने पर तर्क का सामर्थ्य आता है उसके बिना तर्क कैसे करना है क्या करना है ये पता नहीं चलता है कुतर्क तर्क क्या है अग्नि क्यों गर्मी अग्नि गर्मी है तो गर्मी है? अच्छा समुद्र जल क्यों उसने पिया है कैसे रहता है नमकीन नमकीन रहता है ना ये तो असंभव नमकीन क्यों होगा हाँ देखो पानी पियो होगा जो नमकीन कभी होता है साल भर जितने देखो पानी पियो कभी नमकीन है तो समुद्र जल से पानी जाकर समुद्र में सारे नदी के पानी जाकर तो समुद्र में है नमकीन कहां से आएगा? असंभव है बिल्कुल जोर जोर डांट कर कहता है असंभव ये कुत्तर का समुद्र जल पियो देखो नमकीन या नहीं और कैसे नमकीन जाने के लिए चाहो तो कोई बता देगा तो होता ही पानी मीठा है ये चला गया तो रमग्नि कैसे हो जाएगा ये कहते कुत्तर का अग्नि गर्म क्यों है अग्नि को छोड़ करो कोई गर्मी नहीं सौ ना कोई गर्मी तो नहीं अग्नि क्यों गर्म है ये सब कुत्तर का इसी प्रकार ये कहे कैसे होगा मीठा कैसे होगा बड़े डांट कर गए मीठा कैसे होगा जानने की इच्छा करो तो उसका उत्तर मिलेगा सपन प्रपंच वैसे दिखता है जगने परम निश्चय होता है मिथ्या कैसे होगा दिखता है तो कैसे मिथ्या होगा ये तो दिखता है इसलिए मिथ्या है सत्य वस्तु दिखती नहीं है जो दिखता है तो मिथ्या ही है जैसे सपना प्रपंच ऐसे प्रकार मनन करने के लिए प्रक्रिया सब ग्रंथ में बताते हैं इसी ग्रंथ में भी मनन करने की प्रक्रिया है पंचदश में बहुत प्रक्रिया बताई गई किस प्रकार मनन करना चाहिए इसी शास्त्र में जैसे कहा गया उसी प्रकार मनन करने पर संशय की निवृत्ति होती है असंभावना और विपरीत भावना असंभावना की तो निवृत्ति हो जाएगी मनन के द्वारा विपरीत भावना रह जाती है श्रवण करके निश्चय हो गया वेदांत का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में है और तर्क के द्वारा मनन करके निश्चय हो गया हाँ अद्वितीय ब्रह्म हो सकता है प्रपंच मिथ्या है जैसे सपन प्रपंच बार बार तर्क के द्वारा निश्चय कर दिया फिर भी भूख प्यास लगती है लगे नहीं लगी श्रवण मन करने के बाद भूख प्यासा नष्ट हो जाती है वैस है। मैं मनुष्य हूँ सुख दुखा मच्छर काट देता है चिंता चिंटी कोई काटते तो कष्ट होता है बिछू काट जाता है और अधिक कष्ट है सर्प काटना क्या देखते ही डर तो लगता है तो ये विपरीत भावना है विपरीत भावना देहादि में हम बुद्धि उसकी निवृत्ति के लिए नीतिहासन करना पड़ता है ये असंभावना विपरीत भावना कुतर्क दुराग्रह आदि ये सब है प्रतिबंधक प्रतिबंधक होने के कारण जैसे अग्नि जलाते समय अग्नि है कोई कोई जादूगर दिखाते अग्नि के हाथ में पकड़ लेते हैं। चंद्रकांत मणि एक है पास में से रख देंगे तो अग्नि रहने पर भी गर्म नहीं रह गया चंद्रकांत मणि है प्रतिबंधक अग्नि में ऐसे कुछ प्रतिबंधक हो गया तो अग्नि जलाते नहीं कार्य हो, कारण होने पर भी प्रतिबंधक से कार्य नहीं होता है इसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति हो गई महावाक्य से किन्तु प्रतिबंधक होने से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती आदि से प्रतिबद्धा सती प्रतिबद्ध हो गई वृत्ति ज्ञान प्रतिबंध के असंभावना विपरीत भावना कुतर को दुराग्रह अज्ञानम न निवर्त जिस प्रकार मणिमंत्रादि भी प्रतिबद्धा अग्नि संयुक्त मित्रदिक नहती मणि संयुक्त तीर्ण तो घास सुखे घास तीर्ण है अग्नि को लेकर लगाया अब पकाएंगे अग्नि जलती को लेकर इसको जलाओ लेकर अग्नि जलाते हैं जलती नहीं है यदि चंद्र का मणि संयुक्त है और कोई मंत्र आदि प्रयोग करते हैं मंत्र प्रयोग कर दिया तो अग्नि जलाएगी नहीं मणि मंत्र आदि से प्रतिबद्ध अग्नि जैसे संयुक्त तीर्ण को दहन नहीं करती है ठीक इसी प्रकार ब्रह्माकार मृत्यु हो जाने के बाद भी यदि प्रतिबंध संभावना विपरीत भावना है वृत्ति तो ज्ञान और ज्ञान का निवर्तकन नहीं ये संक्षेप शादी के में कहा गया आगे श्लोक है ओम